नमस्कार मैं हूँ पूजा अनिल और आज आपको सुना रही हूँ वंदना अवस्थी दुबे की एक कहानी जिसका शीर्षक है डेरा उखड़ने से पहले लगातार बजती फोन की घंटी से झुंझला गई थी आबाजी अभी पूजा करने बैठी ही थीं कि फोन बजने लगा एक बार टाल गई दो बार टाल गई लेकिन तीसरी बार उठना ही पड़ा अब उठने बैठने में दिक्कत भी तो होती है ना? एक बार बैठ जाएं तो काम पूरा करके ही उठने का मन बनाती है आबाजी बार बार उठक बैठक की न तो उम्र रही उनकी न इच्छा घुटनों पर हाथ रख के किसी प्रकार उठी और फोन तक आईं। दूसरी तरफ से वही चिर परिचित आवाज आई कैसी है आभाजी आज दिवाली है ना? तो मैंने सोचा शुभकामनाएं दे दूं। व्हाट्सएप आप इस्तेमाल नहीं करती वरना वही मैसेज कर देता जी शुक्रिया आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाए प्रत्युत्तर दे जट से फोन पटक दिया आबाजी ने जैसे किसी अपवित्र करने वाली चीज को छू लिया हो कुछ बुनबुनाती हुई वापस पूजा घर में सप्रयास बैठ गई है वे नमस्ते स्तु महामा श्री पीठे सुर पूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते पूजा घर से लक्ष्मी स्रोत के स्वर सुनाई देने लगे हैं बहुत मन लगा के पूजा करती है आबाजी झुकाव था उनमें। मैं साक्षी हूँ उनके इस झुकाव की आबाजी ने बड़ी लगन से लक्ष्मी पूजन की तैयारी की है मूर्तियां कलश रंगोली, रंगोलीपन दिए मिठाइया खील बताशे फल फूल फूलझड़िया क्या नहीं सजाया गेंदे के फूल की बड़ी बड़ी मालाएं, पूजा घर फूल मालाओं से सजा है घर के दरवाजे पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों की बंधन वार लगी है बाहर भी एक रंगोली बनाई है उन्होंने फोन पटक के आई आवाजी जरा विचलित लग रही है उनके हाथ गौर का पूजन यंत्रवत कर रहे हैं होठों से लक्ष्मी स्रोत स्वतः निकल रहा लेकिन आखें बता रही कि उनका मन उद्विघ्न सा हो गया है अब वे उतनी निश्चिंत शांत मन नहीं हैं, जितनी फोन सुनने के पहले थी उनकी आवाज का कंपन बता रहा उनके मन की दशा मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ उनकी इस हालत को बचपन की सहेली हूँ आखिर आप ये ना सोचें कि आभा जी कोई बहुत बुजुर्ग महिला है उम्र तो है लेकिन इतनी भी नहीं कि आप उन्हें बूढ़ा कह दें। दिखने में तो उनकी उम्र और भी कम लगती है मुझसे यही कोई तीन साल बड़ी हैं, लगभग पचपन साल की है वे सरकारी महकमे में अधिकारी हैं, बहुत बड़ी अधिकारी नहीं है लेकिन उनकी पोस्ट में ऑफिसर शब्द आता है सो अधिकारी ही कहलाई ऑफिस में बहुत इज्जत है उनकी पिछले तीस सालों से यहीं पदस्थ हैं, यहीं नौकरी शुरू की और अब रिटायर यहीं से हो जाएंगी ऐसा लगता है पिछले दो साल से घुटनों में थोड़ी तकलीफ रहने लगी है वजन बढ़ गया है न बस इसीलिए वैसे वजन इतना भी नहीं बढ़ा कि शरीर बेडब लगे घुटनों की तकलीफ का क्या है किसी को भी हो जाती है जब से वजन बढ़ने की शुरुआत हुई तभी से आबाजी ने मॉर्निंग वॉक शुरू कर दिया है रोज लगभग चार किलोमीटर चलती हैं। शायद इसीलिए वजन उतना ही बढ़ के रह गया स्थिर हो गया घुटनों में भी चलते समय दिक्कत नहीं होती बस उठने बैठने में परेशानी होती है वो भी यदि जमीन में बैठ जाएं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आबाजी के परिवार का जिक्र क्यों नहीं कर रही तो क्या जिक्र करूं कहने को तो तीन भाई तीन भाभी आठ भतीजे भतीजिया दो बहने दो बहनोई दो बांझिया हैं लेकिन किस काम के बहनें ही हैं जो संपर्क बनाए रखती हैं, हैं वरना भाई तो केवल तब याद करते हैं जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है बड़ी बहन अपनी ससुराल में व्यस्त रहते हुए बुढ़ापे को प्राप्त हो गई हैं, जबकि मंजिली बहन इसीलिए लगातार आना जाना बनाए रखती हैं, क्योंकि उसकी ससुराल में एकदम पटरी नहीं बैठती इन दोनों बुजुर्ग बहनों के लिए माइके के नाम पर केवल आबाजी का ये सरकारी क्वार्टर ही तो है पुष्टेनी घर तो पिता के बिस्तर पकड़ते ही भाइयों ने बेच दिया था ये चिंता किए बिना कि अब उनकी ये बहन और बीमार पिता कहाँ जाएंगे वो तो भला हो आबाजी की नौकरी का जिसमें सरकारी मकान का प्रावधान था आबाजी के बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया था तब वे शायद पांच साल की थीं। पिता ने छह बच्चों तीन बेटे और तीन बेटियों को संभाला पाला पोसा पढ़ाया लिखाया बड़े भाई साहब जल्दी ही नौकरी में आ गए सोन के लिए रिश्ते भी फटाफट आने लगे इधर शादी हुई उधर बड़े भैया अपनी पत्नी को साथ ले गए अपनी पोस्टिंग पर ले ही जाना था शादी कौन सा भाई बहनों को संभालने के लिए की थी तीन साल बाद मंजिले भैया की भी शादी हो गई और वे भी भाभी को ले गए तीसरे भैया एकदम नाकारा थे न ना पढ़ने में न लिखने में सो नौकरी भी क्या मिलती और शादी भी क्यों होती इन दो शादियों के बाद कई साल बीत गए पिता फक्कर टाइप के थे, न लड़कों के लिए घर ढूंढे थे न लड़कियों के लिए ढूंढने की जुगत की दोनों भाई भी बाहर निकले सो निकले दिवाली पर जरूर सब इकट्ठे होते लेकिन न पिता बेटियों के ब्याह का जिक्र करते भाई ऐसी कोई बात उठाते इस बीच पिता ने अपने रिटायरमेंट के पहले शहर के बीचों बीच पड़े अपने पुराने प्लॉट पर घर बनवा लिया था बेटिया अपने घर में सुरक्षित थी घर की गाय दू रही थी गोबर से कंडे पाथ रही थी आंगन लीप रही थी शादी के इंतजार में बड़ी बहन ने डबल एम ए कर लिया था मंजिली बहन ने भी एम ए कर लिया था आभाजी बी ए कर रही थी ये वो समय था जब पढ़ाई के लिए गिने चुने रास्ते ही उपलब्ध होते थे नौकरियों के लिए और भी कम रास्ते लड़कियां आमतौर पर शादी की योग्यता हासिल करने के लिए ही पढ़ाई करती थीं। बीए होते होते शादी हो गई तो पूरे मोहल्ले में वाहवाही होती थी ना हो पाई तो लड़कियां समाजशास्त्र में एमए करती थी तब भी समय बच गया तो राजनीति विज्ञान में एम कर लेती थी प्राइवेट ही मगर बड़ी बहनों के इंतजार ज्यादा लंबा हो गया डबल एम ए के बाद बीएड की नौबत भी आ गई लेकिन न भाई लोग कोई रिश्ता लाए न पिता ने पहल की पिता बहुत बूढ़े भी थे हो सकता है नौकरी के दस्तावेजों में उनकी उम्र कुछ ज्यादा ही कम लिख गई हो वैसे भी उस जमाने में जन्म प्रमाण पत्र तो बनते नहीं थे दस साल का बच्चा भी माँ बाप को पांच साल का लगता था यही वजह रही होगी क्योंकि रिटायरमेंट के समय ही आबाजी के पिताजी पैंसठ के ऊपर दिखाई देते थे तो अब तो उनके रिटायरमेंट को भी दस साल हो गए थे कंडे पाथते गोबर उठाते दही मथते उपलों पर रोटी सेंकते बड़ी बहन की उम्र अब पैंतीस पार हो गई थी मंजली बत्तीस के आसपास और आबाजी तीस को छूने वाली थी अचानक ही एक रिश्ता किसी ने सुझाया किसने नहीं जानती लड़के वाले अच्छे खाते पीते परिवार के थे लड़का खुद ठेकेदारी करता था इकलौता था दुहेजू था। पहली बीवी बच्चे के जन्म के समय दुनिया छोड़ गई कुछ दिन बाद बच्चा भी चल बसा था शादी का इंतजार कर करके निराश हो चुकी बड़ी बहन के लिए ये रिश्ता सौगात सरीखा था मंजिली भी बेरियर खुलने की उम्मीद से खुश थी बहनों के दुख में दुखी होने वाली आभाजी अब बहनों की खुशी से खुश थी एक बात आपको बता दूं कि इस वक्त तक आबाजी अपने इसी ऑफिस में क्लर्क का अस्थाई पद प्राप्त कर चुकी थी बड़ी बहनों ने इतनी पढ़ाई करने के बाद भी कहीं नौकरी करने की कोशिश नहीं की थी बड़ी बहन के जाते ही अचानक आबाजी घर में सबसे बड़ी हो गई थी मंजिली बहन को काम बहुत रुचता नहीं था उनकी स्पीड भी इतनी धीमी थी कि वे आभाजी के दफ्तर निकलने से पहले उन्हें दो पराठे तक नहीं दे पाती थी सो आभाजी ने उन्हें सफाई का काम सौंप दिया और खुद रसोई संभाल ली एक बात बताना भूल गई बड़ी बहन के ब्याह के दो साल पहले ही सबसे छोटे भैया ने भी इसी शहर की एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था और अब घर जमाई बनके पत्नी के मायके में रह रहे थे ससुर के धंधे में हाथ भी बटा रहे थे ऐसा सुना गया बूढ़े पिता और बूढ़े हो गए थे बड़ी बहन की शादी से निश्चिंत भी इतने निश्चिंत जैसे तीनों बेटियां ब्याह दी हों, कोई टोकता तो बड़ी बेफिक्री से कहते जैसे बड़की का ब्याह हो गया वैसे ये दोनों भी अपने घर चली जाएंगी ऐसा कहते हुए वे इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि बची हुई दोनों बेटिया अब बड़की के ब्याह वाली उम्र को भी पार कर गई हैं। खैर बड़े बहनों अच्छे निकले और उन्होंने मंजली की शादी का जुगाड़ जमाया मंजली इस वक्त 40 की हो रही थी बात जम गई और शादी भी हो गई। आबाजी अब तक परमानेंट हो गयी थी और तरक्की भी पा चुकी थी वे भी तो चालीस को छूने वाली थी आखिर आबाजी ने भी अब उम्मीद जगाई उन्हें तो वैसे भी शादी का बहुत शौक था सजने दजने का जरीदार कपड़े पहनने की शौकीन है आबाजी लेकिन तभी एक हादसा हो गया पिताजी एक रात बाथरूम में गिर पड़े अस्पताल में भर्ती किया गया ब्रेन स्ट्रोक था जिसके चलते आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया उनका बीमार पिता को देखने आए भाई आबाजी ने सोचा शायद बड़े शहर में ले जाके उपचार की बात करें लेकिन उन्होंने जो कहा उसके बाद आबाजी ने कभी भाइयों से कोई उम्मीद नहीं की बड़े भाई बोले अब क्या बाहर ले जाना क्या फालतू खर्चा करना उम्र देख रही हो इनकी अस्सी के ऊपर चले गए हैं तुम्हारी भाभी वैसे भी अधिकतर समय बेटे के पास रहती है सो इनकी देख कौन करेगा यहाँ तो तुम हो सारी व्यवस्था जमी हुई है कोई दिक्कत हो तो खबर करना भगवान तो अब इनकी सुन ले तो बढ़िया पिता के लिए ऐसे प्रेमपूर्ण पूर्ण उदगार सुन आभा के आभाजी कटके रह गईं बड़े भाई खुद 60 साल के हो रहे थे सोन से कुछ कह न पाए लेकिन अब ये तय हो गया था कि आभाजी का ब्याह नहीं होगा पिता की सेवा का दायित्व उन्हीं पर है कमाऊ है सो भाइयों को रुपया बेचने की चिंता भी नहीं करनी है एक फैसला और सुना गए बड़े भाई ये जो घर है उसका समय रहते तीनों भाइयों में बंटवारा हो जाए वरना पिता यदि अचानक चले गए तो बाद में फिजूल झगड़ा होगा जो वे करना नहीं चाहते अब जी दंग रह गई तीनों भाइयों के बीच बंटवारा जिन बहनों ने इस घर को सहेजा एक एक ईंट लगवाई आंगन को सालों साल लीपा पोता उनका कोई हक हाँ नहीं खैर उन्होंने कोई नहीं किया भाइयों ने आपसी परामर्श से मकान बेच दिया और पैसा तीनों भाइयों में बांट लिया बहन को परामर्श दे दिया कि मकान एक महीने में खाली कर देना है सो तुम सरकारी क्वार्टर के लिए आवेदन कर दो पिताजी और जरूरी सामान के साथ वहा जाओ वैसे भाई साहब ये सलाह न भी देते तब भी आबाजी को करना तो यही पड़ता मकान का पैसा हाथ में आने के बाद भाई लोग बहन की तरफ से निश्चिंत हो गए न कोई आना न जाना कभी कभार फोन कर लेते वो भी भाभी ही बात करती आबाजी ने भी रिश्तों से हाथ जोड़ लिए थे अपने घर से बेदखल होते ही बीमार पिता और बीमार हो गए न बोल पाने की तकलीफ और बढ़ गई इशारे से पूछते तुम्हें कुछ दिया आबाजी हाँ मैं सिर हिलाके पिता को तसली दे देती लेकिन पिता गुलते गए और घुलर एक महीने ही जिंदा रह पाए सरकारी क्वार्टर में पिता के जाने के बाद आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ भाई लोग अब अक्सर फोन करने लगे भाभी छुट्टी में घर आने का न्योता देने लगी नाति नातिन कहीं जा रहे होते तो भाई सादिकार कहते आभा मिंटू लखनऊ जा रहा है जरा फला तारीख का रिजर्वेशन तो करवा दो सेकंड एसी में करवाना आभाजी का मन तो नहीं करता लेकिन फिर भी रिजर्वेशन करवा देती बड़की जिजी कहती आभा बिन्नी को फला टेस्ट देने भोपाल जाना है तुम चली जाओ उसके साथ टेस्ट रविवार को है सो तुम्हारा ऑफिस भी ना छूटेगा शनिवार की रात निकलो बड़े सवेरे गाड़ी भोपाल पहुंच जाती है होटल में रूम बुक कर लो सो वहा फ्रेश हो जाएगी बिन्नी फिर रात को यही गाड़ी चलेगी सो सुबह तुम अपने ठिकाने पर है कि नहीं जब भाइयों का काम आबाजी कर रही तो जीजी का काम टालने का सवाल ही नहीं आबाजी टिकट करवाती होटल खाना ऑटो पोटो सब का खर्चा करती बदले में जिज्जी हंसते हुए कहती आभा तुमने बड़ी मदद कर दी आबाजी दिल से खुश होती भाई तो इतना भी ना कहते बल्कि कभी कभी तो मजाक में भतीजे कह भी देते बुआ इतना पैसा कमा रही हो का करोगी हमारे नाम कर जाना सब आबाजी जानती हैं, सारे रिश्ते अब पैसे की वजह से जिंदा हो गए थे बहनों की बात अलग है उनके साथ लंबा जीवन बिताया है आबाजी ने सो उनके लिए अलग प्रीति है मन में सब अपनी जरूरतों का जिक्र करते हैं, लेकिन आबाजी की जरूरत का किसी को ख्याल नहीं भूले से भी कोई नहीं पूछता आभा तुम कैसी हो अकेले बुरा लगता होगा ना नहीं कभी कोई शादी का जिक्र करता है पैतालीस की उम्र तक तो आबाजी ने इंतजार भी किया था कि शायद बड़ी जिजी कोई रिश्ता खोजे उनके रिश्ते का देवर आबाजी को अच्छा भी लगता था ऐसा जिक्र उन्होंने मुझसे किया था लेकिन जिज्जी ने इस संबंध में कोई बात आगे नहीं बढ़ाई मैंने कहा भी तो अरे नहीं रे एक घर में दो बहने ठीक नहीं कह के मामला ही खत्म कर दिया पिछली दफा मैंने आबाजी से पूछा था कि इतनी लंबी नौकरी कर डाली तुम्हें कोई पसंद नहीं आया कोई हो तो खुद कर डालो शादी काहे किसी के कहने की बात जो ना तो जोरदार ठाक लगा के बोली थी आबाजी अरे यार पूरा शहर तो दीदी कहता है प्रेम कौन करेगा <laughs> मैं ये नहीं कह रही कि शादी जीवन का अनिवार्य अंग है लेकिन जिंदगी का एक मकान ऐसा आता है जब एक साथी की जरूरत पड़ती है जीवन संध्या में जब नौकरी होती है न परिवार तो अकेला व्यक्ति और अकेला हो जाता है रात बिरात कुछ हो जाए तो किसी को पता ही न चले ये अलग बात है कि स्वेच्छा से जिए जाने वाले जीवन का अपना अलग महत्व और आनंद है न कोई बकबक न झिकझिक न बच्चों की चिंता न ससुराल के दुख लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है न कि यदि किसी लड़की की शादी नहीं हुई तो लोग उसका जीना हराम कर देंगे ऐसी सहानुभूति से बात करेंगे जैसे पता नहीं कौन सा दुखो का पहाड़ टूट पड़ा हो या फिर पीठ पीछे उसका भरपूर चरित्र चित्रण कर डालेंगे वो भी बदचलनी के टैग के साथ पिछले दिनों आबाजी को ट्रेनिंग देने कई बार झांसी जाना पड़ा है वही मुलाकात हुई थी उन सज्जन से आबाजी से दो तीन साल बड़े होंगे दो बेटे हैं, दोनों अपनी नौकरियों और परिवारों में व्यस्त हैं, दोनों ही दो साल हुए देश से बाहर है सो साल में एक बार ही आ पाते है पत्नी का तीन साल पहले देहांत हो गया तब से अकेले हैं। आबाजी को पसंद करने लगे हैं। ये एहसास आबाजी को भी है लेकिन इस उम्र में प्रेम की अनुभूति और उसका प्रदर्शन आबाजी के रूढ़ीवादी मन को पसंद नहीं आ रहा पिछले एक साल में तीन बार गई हैं आबाजी वहाँ और हर बार उनसे मुलाकात हुई है उनकी आखे बताती है की वे आबाजी के प्रति कौन सा भाव रखते है ये अलग बात है कि वे बहुत सभ्य पढ़े लिखे ऊंचे ओहदे पर पदस्थ हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो अभद्र लगे प्रेम प्रदर्शन भी उन्होंने नहीं किया है उनके अंडर में ही आबाजी को ट्रेनिंग संपन्न करवानी होती है पिछले महीने उनके बेटे ने बहुत संकोच के साथ आबाजी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहा आंटी मैं जानता हूं आपको अटपटा लगेगा लेकिन मैं अपने पिता के विवाह का प्रस्ताव आपके सम्मुख रख रहा हूँ आप दोनों अकेले हैं और दोनों को ही साथ की जरूरत है ऐसा मुझे लगता है बाकी आपका फैसला ही अंतिम होगा यह सुन के का पूरा शरीर झनझनाहट जन से भर गया जिस बात का उन्हें डर था वो हो गई वो भी उनके बेटे के द्वारा दो दिन बाद उनका फोन आया और आबाजी ने जरा डपटते हुए ही उनसे बात की कैसे उनकी ऐसा सोचने की हिम्मत हुई ऐसा अटपटा प्रस्ताव रखने के पहले उन्होंने क्या सोचा था कि आभा तो शादी करने को तैयार बैठी है सुनते ही हा कर देंगी पूरी जिंदगी अकेले जी ली है मैंने सो मुझे कोई अकेलापन नहीं सालता आप श्रीमान कुछ दिन उनका फोन नहीं आया फिर एक दिन माफी मांगते हुए उन्होंने बात करते रहने का आग्रह किया तब से बीच बीच में फोन कर लेते हैं और आबाजी हर बार उनकी आवाज सुनते ही झुंझला जाती हैं कुछ दिन पहले उन्होंने मोबाइल नंबर मांगा था और आबाजी ने ये सोच के दे दिया कि लैंडलाइन में नाम नहीं दिखता तो हर बार उनका फोन उठा लेती है मोबाइल में कॉल आएगा तो उनका नाम दिखेगा और वे उसे नहीं उठाएंगी लेकिन हमेशा एक ही नंबर इस्तेमाल करने वाली आभाजी भूल गयी कि उनका व्हाट्सएप भी तो इसी नंबर पर चलता है आज रात अचानक ही व्हाट्सएप पर गुड नाइट पढ़के चौंकी चौकी आभाजी जवाब नहीं दिया अगले दिन सुबह फिर फूलों के गुच्छे सहित सुप्रभात हाजिर था आभाजी फिर चुप्पी साध गयी लेकिन ये सिलसिला चल निकला आभाजी भले ही जवाब नहीं दे रही लेकिन वे तो जान ही रहे थे कि उनके मैसेज पढ़े जा रहे हैं अब दिन में एकाद बेहद सलीके का फॉरवर्डेड मैसेज भी आ जाता बीच बीच में किसी किसी किताब का का जिक्र भी करते, कभी किसी लेखक का नाम पूछते, आबाजी तब भी जवाब नहीं देती दो महीने से ज्यादा हो गए सिलसिला बदस्तूर जारी है सुबह की गुड मॉर्निंग और रात का गुड नाइट तो हर हाल में आता ही है। इधर तीन दिन हो गए थे, उनका कोई मैसेज आए हुए रोज की तरह उस दिन भी नेट ऑन करते ही आबाजी ने व्हाट्सएप चेक किया वहाँ उनका गुड मॉर्निंग नहीं था आबाजी ने सोचा बला टली रात में गुड नाइट भी नदारद आबाजी मुस्कुराई सोचा आखिर कब तक एक तरफा मैसेज करते महोदय दूसरे दिन फिर सुप्रभात गायब शुभरात्रि भी नहीं आभाजी ने चेन की सांस लेनी चाहिए लेकिन ले नहीं पाई उन्हें तो आदत हो गई थी इन सुप्रभात और शुभरात्रियों की जिन संदेशों का जवाब ना देके वे बड़ी प्रफुल्लित रहा करती थी सारा दिन आज उन्हीं संदेशों की अनुपस्थिति अखर रही थी उन्हें मन को जिर का क्या इस उम्र में ऊटपटांग सोच ना आए मैसेज अच्छा युवा लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने खुद को संदेश न आने के बारे में सोचते पाया कहीं बीमार तो नहीं होने दो मुझे क्या इंसानियत के नाते खैरियत तो पूछी जानी चाहिए अभा झिझकते हुए मोबाइल के कॉन्टेक्ट में से उनका नंबर निकाला देखती रही लगाएं न लगाएं कहीं कुछ गलत न सोच लें लेकिन बला हो इस टच स्क्रीन का इसी उहापोह में कॉल के बटन पर कब हाथ पड़ गया आबाजी जान ही नहीं पाई जानी तो तब जब मोबाइल के अंदर से हेलो जैसी कुछ आवाज उन्हें सुनाई दी अब क्या करती पूछ लिया सब खैरियत जी हां सब बढ़िया बेटा आया है सोस के साथ व्यस्त था तीन दिन से अच्छा लगा आपने फोन किया जी आपके मैसेज नहीं मिले तो चिंता हुई कि कहीं बीमार ना हो सकुचाती आवाज़ में आबाजी ने कहा ही दिया कोई इस वक्त उनके चेहरे को देखता तो गुलाबी चेहरा कितना लाल हो गया है समझ पाता अच्छा जी तो आपको मेरे मैसेज का इंतजार रहता है बेहद खुशगवार आवाज आई वहां से जानती हैं आबाजी हम दोनों उम्र के जिस दौर में है उस दौर में किसी भी दिन दुनिया से कुछ कर जाएंगे निहायत अकेले ही और किसी को पता भी नहीं चलेगा बेटे बहू आज ही निकलने वाले हैं इंडिया में ही उन्हें और भी दो तीन जगह जाना है फिर वापसी सुने घर में बहू करे भी क्या ये घर अब घर तो लगता नहीं कुछ भी व्यवस्थित नहीं कांता जब तक थी घर में रौनक थी अब तो उनकी गृहस्थी मैंने तितर बितर कर दी सो कांता की यादे भी उसकी तस्वीर में ही सिमट के रह गई है चाहता था हम दोनों एक दूसरे का साथ दे पाते कांता भी खुश होती अपनी गृहस्थी को फिर से सवरा हुआ देख के पता नहीं क्यों आज आबाजी का झड़कने का मन नहीं हुआ उन्होंने मोबाइल रखते रखते एक नजर अपनी व्यवस्थित गृहस्थी पर डाली उनका मन हो रहा था कि झांसी पहुंच के वे उनका घर व्यवस्थित कर दे ये तो सरकारी फ्लैट है रिटायरमेंट के बाद छोड़ना ही होगा यहाँ कितना भी व्यवस्थित कर ले डेरा तो उखड़ेगा ही फिर आज तक किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया वे क्या चाहती हैं, कैसे रहती हैं, किस मुश्किल में है कोई पूछने वाला नहीं एक हमदर्द मिला है जिससे केवल मेरी चिंता है ये परवाह किए बिना कि मैं उसके साथ रिश्ते में बंधूंगी या नहीं लगातार मेरी चिंता करता है वैसे कि उसे कमी नहीं कोई और स्वार्थ भी नहीं रात बारह बजे आभाजी के मोबाइल पर चमका शुभ रात्रि आभाजी मुस्कुराई लगा एक स्माइली भेजने फिर नहीं भेजी कुछ और लिखना चाहा, नहीं लिख पाई मन ही मन फैसला सा करती उनकी उंगलियों ने टाइप किया शुभ रात्रि